आरियानय प्रथम प्रकाश पांचवा मंत्र मूल स्तुति ओम अग्निहोता कवि क्रतु देवो श्रवस्तम दुराग ऋग्वेद एक, एक एक पांच व्याख्यान हे सर्वदृक् सबको देखने वाले क्रतु सब जगत के जनक सत्यह अविनाशी अर्थात कभी जिसका नाश नहीं होता चित्र श्रवस्तम आश्चर्य श्रवण आदि आश्चर्य गुण युक्त आश्चर्य शक्ति आश्चर्य रूपवान और अत्यंत उत्तम आप हो जिन आपके तुल्य या आप से बड़ा कोई नहीं है हे जगदीश देवे भी दिव्य गुणों के सह वर्तमान हमारे हृदय में आप प्रकट हो सब जगत में भी प्रकाशित हो जिससे हम और हमारा राज्य दिव्य युक्त हो वह राज्य आपका ही है हम तो केवल आपके पुत्र तथा भित्यवत हैं पदार्थ अग्नि ही हे जगदीश सब जगत में प्रकाशित होता जगत की उत्पत्ति प्रलय करने वाले कवि क्रतु कवि हे सर्वद्रिक, सब को देखने वाले क्रतु सब जगत के जनक सत्य अविनाशी चित्रश्रवस्तम आश्चर्य श्रवणादि आश्चर्य गुण आश्चर्य शक्ति आश्चर्य रूपवान और अत्यंत उत्तम देव हम और हमारा राज्य दिव्य गुण युक्त देवे भी ही, दिव्यगुणों के सहवर्तमान आगमत हमारे हृदय में आप प्रकट यह य सत्यिश्रवस्त कविक्रतु होता देवग्न पर भौतिकास्वे सहा